एनम वेत्ति हंतारम ये मनते हतम उभौ तौ न विजानी तो ना न हन्यते इस श्लोक के बारे में आपने चर्चा की उसके अनुसार यदि आत्मा हनन करता नहीं या हनन्य भी नहीं है तो जनरल डायर या नाजियों के कंसंट्रेशन कैम्प की घटनाएं कैसे जस्टिफाई हो सकती हैं तो टोटल एक्सेप्टेबिलिटी में इनकी क्या उपाय है न कोई मरता है और न कोई मारता है जो है उसके विनाश की कोई संभावना नहीं तब क्या इसका यह अर्थ लिया जाए कि हिंसा करने में कोई भी बुराई नहीं है क्या इसका यह अर्थ लिया जाए कि जनरल डायर ने या आश में जर्मनी में या हिरोशिमा में जो महान हिंसा हुई वो निंदा योग्य नहीं है स्वीकार योग्य है नहीं कृष्ण का ऐसा अर्थ नहीं इसे समझ लेना उपयोगी है हिंसा नहीं होती इसका यह अर्थ नहीं है कि हिंसा करने की आकांक्षा बुरी नहीं हिंसा तो होती ही नहीं लेकिन हिंसा की आकांक्षा होती है हिंसा का अभिप्राय होता है हिंसा की मनोदशा होती है जो हिंसा करने के लिए इच्छा रख रहा है जो दूसरे को मारने में रस ले रहा है जो दूसरे को मार के प्रसन्न हो रहा है जो दूसरे को मार के समझ रहा है कि मैंने मारा कोई नहीं मरेगा पीछे लेकिन इस आदमी की ये समझ कि मैंने मारा इस आदमी का ये रस कि मारने में मजा मिला इस आदमी की ये मनोकांक्षा कि मारना संभव है इस सब का पाप है पाप हिंसा होने में नहीं पाप हिंसा करने में होना तो असंभव है करना संभव है जब एक व्यक्ति हिंसा कर रहा है तो दो चीजें हैं वहां हिंसा की घटना तो कृष्ण कहते हैं असंभव है लेकिन हिंसा की मनोभावना बिल्कुल संभव है ठीक इससे उल्टा भी सोच ले कि फिर क्या महावीर की अहिंसा और बुद्ध की अहिंसा का कोई अर्थ नहीं अगर हिरोशीमा और आश के कंसंट्रेशन कैंप्स में होने वाली हिंसा का कोई अर्थ नहीं तो बुद्ध और महावीर की अहिंसा का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता अगर आप समझते हो कि अहिंसा का अर्थ तभी है जब हम किसी मरते और मिट्टे को बचा पाए तो कोई अर्थ नहीं नहीं महावीर और बुद्ध की अहिंसा का अर्थ और है ये बचाने की आकांक्षा ये न मारने की आकांक्षा ये मारने में रस न लेने की स्थिति ये बचाने में रस लेने का मनोभाव जब महावीर एक चींटी को बचा के निकलते हैं तो ऐसा नहीं है कि महावीर के बचाने से चींटी बच जाती है चींटी में जो बचने वाला है बचा ही रहेगा और जो नहीं बचने वाला है वो महावीर के बचाने से नहीं बचता है लेकिन महावीर का ये भाव बचा के निकलने का बड़ा कीमती है इस भाव से चींटी को कोई लाभ हानि नहीं होती लेकिन महावीर को जरूर होती है बहुत गहरे में प्रश्न भाव का है घटना का नहीं बहुत गहरे में प्रश्न भावना का है वो व्यक्ति क्या सोच रहा है क्योंकि तो व्यक्ति जीता है अपने विचारों में घिरा हुआ घटनाएं घटती हैं यथार्थ में व्यक्ति जीता है विचार में भाव में हिंसा बुरी कृष्ण के ये कहने के बाद भी बुरी ये हिंसा नहीं होती और कृष्ण का कहना जरा भी गलत नहीं है असल में कृष्ण अस्तित्व से कह रहे हैं अस्तित्व के बीच खोज रहे हैं हिटलर जब लोगों को मार रहा है तो कृष्ण की मनोदशा में नहीं हिटलर को लोगों को मारने में रस और आनंद मिटाने में विनाश करने में विनाश होता है या नहीं होता ये बिल्कुल दूसरी बात है लेकिन हिटलर को विनाश में रस है ये रस हिंसा है अगर ठीक से समझे तो विनाश का रस हिंसा है मारने की इच्छा हिंसा है मरना होता है या नहीं होता यह बिल्कुल दूसरी बात है और ये जो रस हिटलर का है ये डिस रुग्ण चित्त का रस है। समझ लेना जरूरी है कि जब भी विनाश में रस मालूम पड़े तो ऐसा आदमी भीतर विक्षिप्त है जितना ही भीतर आदमी शांत और आनंदित होगा उतना ही विनाश में रस असंभव है जितना ही भीतर आनंदित होगा उतना सृजन में रस होगा उतना क्रिएटिविटी में रस होगा महावीर की अहिंसा एक क्रिएटिव फीलिंग है जगत के प्रति एक सृजनात्मक भाव हिटलर की हिंसा जगत के प्रति एक विनाशात्मक भाव है एक डिस्ट्रक्टिव भाव है ये भाव महत्वपूर्ण है और जहां हम जी रहे हैं वहां अस्तित्व में क्या होता है ये मूल्यवान नहीं है मैं एक छोटी सी घटना से समझाने की कोशिश करू कबीर के घर बहुत बहुत भक्त आते हैं गीत भजन और जब जाने लगते हैं तो कबीर कहते हैं भोजन करते जाएं। फिर कबीर का बेटा और पत्नी परेशान हो गए बेटे ने एक दिन कहा कि अब बर्दाश्त के बाहर है हम कब तक कर्ज लेते जाएं? यह हम कहां से लोगों को खिलाएं? अब आप कहना बंद करें कबीर ने कहा कि मुझे याद ही नहीं रहती जब घर कोई मेहमान आता है तो मुझे ख्याल ही नहीं रहता कि घर में कुछ नहीं और घर कोई आया हो तो कैसे ख्याल रखा जाए कि घर में कुछ नहीं तो मैं कही जाता हूं कि भोजन करते जाए फिर तो बेटे ने कहा तो क्या हम चोरी करने लगे व्यंग में कहा क्रोध में कहा कि क्या हम चोरी करने लगे कबीर ने कहा कि अरे तुझे यह पहले ख्याल क्यों ना आया वो बेटा तो हैरान हुआ क्योंकि उसे आसान थी कि कबीर और ऐसा कहेंगे तो उसने कहा तो फिर आज मैं चोरी करने जाऊं वो बेटा भी साधारण नहीं था कबीर का ही बेटा था मैं चोरी करने जाऊं कबीर ने कहा बिल्कुल तो बेटे ने और परीक्षा लेने के लिए कहा आप भी चलिएगा कबीर ने कहा चला चलूंगा रात हो गई बेटे ने कहा चले बेटा भी आखिरी तर्क की सीमा तक देखना चाहता था कि बात क्या है क्या कबीर चोरी करने को राजी है कबीर और चोरी करने को राजी बेटी की समझ के बिल्कुल बाहर है अर्जुन की समझ के भी बाहर है कि कृष्ण हिंसा करने को राजी ले गया कबीर का बेटा कमाल कबीर को फिर जाके दीवाल तोड़ी दीवाल तोड़ के बीच बीच में देखता बीरा कबीर उससे कहते इतना घबराता क्यों इतना कपटा क्यों उसने दीवाल भी तोड़ ली फिर उसने काम में भीतर जाऊं कबीर ने कहा कि जरूर जा वो भीतर भी गया वो एक गेहूं का बोरा घसीटके बीला आया तो सोचा अब रोकेंगे अब रोकेंगे अब तो बहुत हो गया हद हो गई कबीर ने बोरा भी बाहर निकलवा लिया फिर बेटे से कहा भीतर जाके घर में लोग सोए होंगे उनको कहो कि तुम्हारे घर चोरी हो गई हम एक बोरा ले जा रहे हैं तो उस बेटे ने कहा यह किस प्रकार की चोरी चोरी कहीं बताई जाती कबीर ने कहा कि जो चोरी बताई नहीं जा सकती वो फिर पाप होगी खबर करो कबीर ने कहा मुझे याद ही न रहा क्योंकि जब से ये दिखाई पड़ने लगा कि सभी एक हैं तब से कुछ अपना न रहा कुछ पराया ना रहा वो दूसरे का है तब चोरी पाप है लेकिन वो याद ही ना रहा तूने ठीक याद दिला दिया लेकिन तूने पहले याद क्यों ना दिलाया कबीर कह रहे हैं वो दूसरे का है तब तक तो चोरी पाप है लेकिन अगर दूसरे की कोई चीज नहीं रह गई अगर सभी एक का ही है, और उस तरफ जो श्वास चलती है वो भी मेरी इस तरफ जो श्वास चलती है वो भी मेरी तो इस तल पर चोरी के पाप होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता लेकिन ये अस्तित्व के तल की बात हुई ये ब्रह्म ज्ञान में प्रविष्ट व्यक्ति की बात हुई तो कभी उन्हें कहा अगर न जगा सकता हो तो वापस लौटा दे क्योंकि अपने को ही अगर हम खबर करने में डरते हैं तो चीज फिर अपनी नहीं तो फिर वापस लौटा दे किस से बच के ले जाना है अब ये बहुत दो तलों की बात हो गई ये दो एक्जिस्टेंस की बात हो गई इसे ठीक से ले लें एक तो अस्तित्व का जगत है जहां सभी कुछ परमात्मा का है वहां चोरी नहीं हो सकती कबीर उसी जगत में जी रहे हैं एक मनोभावों का जगत है जहां दूसरा दूसरा है मैं मैं हूं मेरी चीज मेरी है दूसरे की चीज दूसरे की है वहां चोरी होती है हो रही हो सकती जब तक दूसरे की चीज दूसरे की है तब तक चोरी पाप है चोरी घटित होती नहीं सिर्फ चीजें यहां से वहां रखी जाती हैं चोरी की क्या घटना घट सकती है जमीन पर कल मैं रहूंगा ना आप रहेंगे मेरी चीजें भी मेरी नहीं रह जाएंगी आपकी चीजें भी आपकी नहीं रह जाएंगी चीजें यहां पड़ी हैं इस घर में या उस घर में क्या फर्क पड़ेगा अस्तित्व के तल पर चोरी नहीं घटती भाव के तल पर चोरी घटती अगर हिटलर यह कह सके कि मरने में हिंसा होती ही नहीं तो हिटलर को फिर अपने आसपास संतरी खड़े करने की जरूरत नहीं फिर वो में मारे लोगों को तो हमें कोई ऐतराज ना होगा लेकिन खुद को बचाने के लिए जो तत्पर है दूसरे को मारने को जो आतुर है वो जानता है मानता है कि हिंसा होती खुद को जो बचा रहा है अगर कृष्ण अर्जुन से ये कहें कि ये कोई मरने वाले नहीं बेफिक्री से मार लेकिन तू मरने वाला जरा अपने को संभालना बचाना तब फिर बेईमानी हो जाएगी लेकिन कृष्ण उससे कहते हैं कि न कोई मरता है ना कोई मारा जाता है अगर ये भी तुझे मार डाले तो भी कुछ मरता नहीं अगर तू भी इन्हें मार डाले तो कुछ मरता नहीं वे बहुत अस्तित्व की गहरी बात कह रहे हैं। इतना स्मरण रखना जरूरी है रो में हिंसा हुई क्योंकि जिन्होंने बम पटका वे मारने के लिए पटके थे हिटलर ने हिंसा की क्योंकि वो मान के चल रहा है कि दूसरे को मार रहे मरता है नहीं मरता है ये बहुत दूसरी बात है इससे हिटलर का कोई लेना देना नहीं जब तक मैं अपने को बचाने को उस हूं तब तक मैं दूसरे को मारने को सिद्धांत नहीं बना सकता जब तक मैं कहता हूं ये मेरी चीज है कोई चोरी न ले जाए तब तक मैं दूसरे के घर चोरी करने जाऊं तो वो चोरी कबीर की चोरी नहीं हो सकती कबीर की चोरी चोरी ही नहीं है कृष्ण की हिंसा, हिंसा हिंसा ही नहीं है इसलिए सवाल उचित है कृष्ण की गीता कृष्ण का संदेश समझ के कोई अगर ऐसा समझ ले कि दूसरे को मारना मारना ही नहीं है बिल्कुल छूट है समझे लेकिन खुद का मारा जाना भी मारा जाना नहीं है इस शर्त को ध्यान में रख के सब कोई हर्ज नहीं लेकिन अपने को बचाए और दूसरे को मारे और मजा यह है कि हम अपने को बचाने के लिए ही दूसरे को मारते, तब फिर तब फिर कृष्ण को भूली जाए तो अच्छा है खतरा हुआ है इस मुल्क ने जीवन के इतने गहरे सत्यों को पहचाना था उसकी वजह से यह मुल्क बुरी तरह पतित हुआ है असल में बहुत गहरे सत्य बेईमान आदमियों के हाथों में पड़ जाएं तो असत्यों से बदतर सिद्ध होते इस मुल्क ने इतने गहरे सत्यों को पहचाना था कि उन सत्यों को जब तक हम पूरा न जान लें तब तक, तक उनके आधे उपयोग नहीं कर सकते इस मुल्क में भली भांति जाना था कि व्यवहार तो माया है वो तो सपना है तो फिर ठीक है बेईमानी में कौन सी बुराई है अगर ये मुल्क पांच हजार साल की निरंतर चिंतना के बाद आज पृथ्वी पर सर्वाधिक बेईमान है तो उसका कारण अगर हम इतनी अच्छी बातें करने के बाद भी जीवन में एकदम डिब्री सिद्ध होते हैं तो उसका कारण उसका कारण यही है कि जिस तल पर बातें हैं उस तल पर हम नहीं उठते बल्कि जिस तल पर हम हैं उसी तल पर उन बातों को ले आते कृष्ण के तल पे अर्जुन उतरे उठे तब तो ठीक और अगर अर्जुन कृष्ण को अपने तल पर खींच लाए तो खतरा होने वाला है और अक्सर ऐसा होता है कि कृष्ण के तल तक उठना तो मुश्किल हो जाता है कृष्ण को ही खींच के हम अपने तल पर ले आते हैं तब हम एट ईस्ट सुविधा में हो जाते तब हम कह पाते हैं सब माया है सब माया है बेईमानी कर पाते हैं कह पाते हैं माया है अब बड़े मजे की बात है कि जिस आदमी को माया दिखाई पड़ रही है वो आदमी बेईमानी करने में इतना रस लिप्त हो सकता है एक मित्र आए कहने लगे जब से ध्यान करने लगा हूं तो मन सरल हो गया है एक आदमी धोखा देके मेरा झोला ले गया ऐसे तो सब माया है उन्होंने कहा ऐसे तो सब माया है लेकिन वो धोखा दे गया झोला ले गया अब आगे ध्यान करूं कि ना करूं ऐसे तो सब माया है इसे वो बार बार कहते मैंने कहा ऐसे तो सब माया है तो इतना झोले से क्यों परेशान हो रहे हैं? और ऐसे सब माया है तो वो आदमी क्या धोखा दे गया और ऐसे सब माया है तो किसका झोला कौन ले गया है ना उन्होंने कहा ऐसे तो सब माया है लेकिन पूछने में आया हूं कि अगर ऐसा ध्यान में सरल होता जाऊं और हर कोई धोखा देने लगे अब ये दो तलों की बातें उनके ख्याल में नहीं पड़ती कि वो ऐसे तो सब माया है कृष्ण से सुन लिया और वो जो झोला जो चोरी चला गया वहां हम खड़े और ये जो बात है ये किसी शिखर से कही गई है हम जहां खड़े हैं वहां ये बात बिल्कुल नहीं है इस देश के पतन में इस देश के चारित्रिक रास में इस देश के जीवन में एकदम अंधकार भर जाने में और गंदगी भर जाने में हमारे ऊंचे से ऊंचे सिद्धांतों के हमने जो व्याख्या की है वो कारण है ये सवाल ठीक कृष्ण आपसे नहीं कह रहे हैं कि बेफिक्री से हिंसा करो कृष्ण ये कह रहे हैं कि अगर ये तुम्हारी समझ में आ जाए कि कोई मरता नहीं कोई मारा नहीं जाता सब, सब जो होता है होने दो तो। लेकिन दोहरा है ये तीर, डबल एरोड है। ये ऐसा नहीं है कि दूसरा मरता है तो मारो क्योंकि कोई नहीं मरता और जब खुद मरने लगो तो चिल्लाओ कि कहीं मुझे मार मच डालना हो गया है हम इस देश में सर्वाधिक मानते हैं कि आत्मा अमर और सबसे ज्यादा मरने से डरते हैं जमीन पर हमसे ज्यादा कोई भी मरने से नहीं डरता जिनको हम नास्तिक कहते हैं जिनको हम कहते हैं ईश्वर को नहीं मानते आत्मा को नहीं मानते वे भी नहीं डरते हैं मरने से वे भी कहते हैं कि ठीक मौका आ जाए जिनकी दाव को लगा दे लेकिन हम एक साल तक गुलाम रहते थे क्योंकि जिंदगी दांव पर लगाने की तो हमारी हिम्मत ही नहीं रही हां घर में बैठ कर हम पाठ करते हैं आत्मा अमर है अगर आत्मा अमर है तो इस मुल्क को एक सेकंड के लिए गुलाम नहीं किया जा सकता था लेकिन आत्मा जरूर अमर है लेकिन हम बेईमान हैं। आत्मा अमर है वो हम कृष्ण से सुन लेते हैं और हम मरने वाले हम हैं हम बली जानते अपने को बचाए चले जाते हैं बल्कि आत्मा अमर है इसका पाठ रोज इसीलिए करते हैं कि भरोसा आ जाए कि मरेंगे नहीं कम से कम मैं तो नहीं मरूंगा इसको भरोसा दिला रहे हैं इससे अपने को समझा रहे हैं इस दो तल पर जहां कृष्ण खड़े हैं वहां और जहां हम खड़े हैं वहां वहां के फासले को ठीक से समझ लेना और कृष्ण की बात तभी पूरी सार्थक होगी जब आप कृष्ण के तल पर उठें। और कृपा करके कृष्ण को अपने तल पर मत लाना हालांकि वो आसान है क्योंकि कृष्ण कुछ भी नहीं कर सकते आप गीता को जिस तल पे ले जाना चाहे वहीं ले जाएं। जहां कटघरे में रहते हो गोडाउन में रहते हो नरक में रहते हो वहीं ले जाएं गीता को तो वहीं चली जाएगी कृष्ण कुछ भी नहीं कर सकते कृपा करके जीवन के जो परम सत्य हैं, उन्हें जीवन की अंधेरी गुहाओं में मत ले जाना वे जीवन के परम सत्य शिखरों पर जाने गए आप भी शिखरों पर चाहना तभी उन परम सत्यों को समझ पाएंगे वे परम सत्य सिर्फ पुकार है आपके लिए चुनौतियां हैं कि आओ इस ऊंचाई पर जहां प्रकाश ही प्रकाश है जहां आत्मा ही आत्मा है जहां अमृत ही अमृत है लेकिन जिन अंधेरी गलियों में हम जीते हैं जहां अंधेरा ही अंधेरा है जहां प्रकाश की कोई किरण नहीं पहुंचती मालूम पड़ती वहां ये सुन के कि प्रकाश ही प्रकाश अंधकार है ही नहीं अपने हाथ के दिए को मत बुझा देना कि जब प्रकाश ही प्रकाश है इस दिए को करने की क्या जरूरत फूक दो उस दिये को बुझाने से गली और अंधेरी हो जाएगी जहां आदमी जी रहा है वहां हिंसा और अहिंसा का भेद है अंधेरा है वहां जहां आदमी जी रहा है वहां चोरी और अचोरी में भेद है अंधेरा है वहां वहां कृष्ण की बात सुनकर अपने इस भेद के छोटे से दिए को मत फूक देना नहीं सिर्फ अंधेरा घना हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा कृष्ण की बात सुन के सिर्फ समझना इतना एक शिखर है चेतना का जहां अंधेरा है ही नहीं जहां दिया जलाना पागलपन है पर उस शिखर की यात्रा करनी होती उस शिखर की यात्रा पर हम धीरे धीरे बढ़ेंगे कि वो शिखर कैसे कैसे हम उस जगह पहुंच जाएं जहां जीवन अमृत है और जहां अहिंसा और हिंसा बचकानी बातें हैं बातें है। लेकिन वहां नहीं जहां हम हैं वहां बड़ी सार्थक है वहां बड़ी महत्वपूर्ण न जायते म्रियवा कदाचि नयू भवितावान भूय अजो नि शाश्वत पुराण नहन्यते हन्यमाने शरीरे जहां हम है जो हम हैं वहा सभी को जात जन्मता है जिससे भी हम परिचित हैं वहां अजात अजन्मा कुछ भी नहीं जो भी हमने देखा है जो भी हमने पहचाना है वो सब जन्मा है सब मरता है लेकिन जन्म और मरण की इस प्रक्रिया को भी संभव होने के लिए इसके पीछे कोई इस सब मरने और जन्मने की श्रृंखला के पीछे जैसे माला के गुरियो को कोई धागा पिरोता है दिखाई नहीं पड़ता गुरिये दिखाई पड़ते हैं इस जन्म और मरण के गुरियो की लंबी माला को फिरोने वाला कोई अजात धागा भी चाहिए अन्यथा गुरिये बिखर जाते हैं टिक भी नहीं सकते साथ खड़े भी नहीं हो सकते उनमें कोई जोड़ भी नहीं हो सकता दिखती है माला ऊपर से गुरियो की होती नहीं है गुरियो की गुरिये टिके होते हैं धागे पर जो सब गुरियों के बीच से दौड़ता है जन्म है मृत्यु है आना है जाना है परिवर्तन है इस सब के पीछे अजात सूत्र अनबार अन, अन डाइन अजात अमृत न जो जन्मता न जो मरता ऐसा एक सूत्र चाहिए ही वही अस्तित्व है वही आत्मा है वही परमात्मा है सारे रूपांतरण के पीछे सारे रूपों के पीछे अरूप भी चाहिए वो अरूप ना हो तो रूप टिक ना सकेंगे फिल्म देखते हैं सिनेमागृह में बैठकर प्रतिपल दौड़ती रहती हैं फिल्में चित्र चित्र में कुछ होता नहीं बहुत सिर्फ किरणों का जाल होता है छाया प्रकाश का जोड़ होता है लेकिन पीछे एक पर्दा चाहिए वो पर्दा बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता जब तक फिल्म दौड़ती रहती है उसे दिखाई पड़ना भी नहीं चाहिए अगर वो दिखाई पड़े तो फिल्म दिखाई ना पड़ सके जब तक फिल्म चलती रहती है रूप आते और जाते रहते हैं तब तक पीछे थिर खड़ा पर्दा दिखाई नहीं पड़ता लेकिन उस पर्दे को हटा दें तो ये रूप कहीं भी प्रकट नहीं हो सकते ये आकृतियां कहीं भी प्रकट नहीं हो सकती इन आकृतियों की दौड़ती हुई परिवर्तन की इस लीला में पीछे कोई थिर पर्दा चाहिए जो उन्हें संभाले एक चित्र आएगा तब भी पर्दा वही होगा दूसरा चित्र आएगा तब भी पर्दा वही होगा तीसरा चित्र आएगा तब भी पर्दा वही होगा चित्र बदलते जाएंगे पर्दा वही होगा तभी चित्रों में एक संगति तभी इन चित्रों में एक श्रृंखला तभी इन चित्रों में एक संबंध दिखाई पड़ेगा वो संबंध पीछे जो थिर पर्दा है उससे ही पैदा हो रहा है सारा जीवन चित्रों का फैलाव है ये चित्र टिक नहीं सकते जन्म भी एक चित्र है मित्र मित्र भी मृत्यु भी एक चित्र है जवानी भी बुढ़ापा भी सुख भी दुख भी सौंदर्य भी कुरूपता भी सफलता असफलता भी वे सब चित्रों की धारा है उन चित्रों की धारा को संभालने के लिए कोई चाहिए जो दिखाई नहीं पड़ेगा उसको दिखाई पड़ने का उपाय नहीं है जब तक चित्रों को आप देख रहे हैं तब तक वो दिखाई नहीं पड़ेगा वो पर्दे की तरह जो पीछे खड़ा है वही अस्तित्व है उसे कृष्ण कहते हैं वो अजात अजन्मा कभी जन्मता नहीं कभी मरता नहीं लेकिन भूल के भी आप ऐसा मत समझ लेना कि ये आपके संबंध में कहा जा रहा है आप तो जन्मते हैं और मरते हैं और जिस आप के संबंध में यह कहा जा रहा है उस आप आपका आपको कोई भी पता नहीं जिस आप को आप जानते हैं वो तो जन्मता है उसकी तो जन्म तारीख उसकी तो मृत्यु की तिथि भी होगी कब्र पर पत्थर लगेगा तो उसमें जन्म और मृत्यु दोनों की तारीखें लग जाएंगी लोग जब आप जन्मे थे तो बैंड बाजा बजाए थे खुशी किए थे जब मरेंगे तो रोएंगे दुखी होंगे आप जितना अपने को जानते हैं वो सिर्फ चित्रों का समूह इसे थोड़ा वैज्ञानिक ढंग से भी समझना उपयोगी कि क्या सच में ही जितने आप जानते हैं वो चित्रों का समूह अब तो हम ब्रेन वॉश कर सकते हैं अब तो वैज्ञानिक रास्ते उपलब्ध हैं जिससे हम आपके चित्र की सारी स्मृति को पहुंच डाल सकते हैं एक आदमी है पचास साल का उसे पता है कि चार लड़कों का पिता है पत्नी है मकान है ये उसका नाम है ये उसकी वंशावली है इस इस पद पर रहा है ये ये काम किया है सब पचास साल की कथा उसका ब्रेन वॉश किया जा सकता है उसके मस्तिष्क को हम साफ कर डाल सकते हैं फिर भी वो होगा लेकिन फिर वो ये भी ना बता सकेगा कि मेरा नाम क्या है फिर यह भी ना बता सकेगा मेरे कितने लड़के आज चीन में तो कम्युनिस्ट ब्रेन के लिए एक पॉलिटिकल, एक राजनीतिक उपाय बना लिए रूस में तो वो चल ही रहा है अब अब आने वाली दुनिया में किसी राजनीतिक विरोधी को मारने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि इससे बड़ी हत्या और क्या हो सकती है कि उसके ब्रेन को वास कर दो विरोधी को पकड़ो और उसके मस्तिष्क को साफ कर दो विद्युत के धक्कों से और दूसरे केमिकल्स से और दूसरी मानसिक प्रक्रियाओं से उसकी स्मृति को पहुंच डालो फिर क्या बात समाप्त हो गई अगर मार्स के दिमाग को साफ कर दो तो कैपिटल साफ हो जाए उसके दिमाग में जो है वो मिट जाएगा फिर उस आदमी की कोई आइडेंटिटी उसका कोई तादाद पीछे से नहीं रह जाएगा तो हम जिसे कहते हैं मैं जो कभी पैदा हुआ जो किसी का बेटा है किसी का पिता है किसी का पति है ये सिर्फ चित्रों का संग्रह अल्बम है इससे तो ज्यादा नहीं अपना अपना अल्बम संभाले बैठे उसी को लौट लौट कर देख लेते हैं दूसरों को भी दिखा देते हैं कोई घर में आता है कि ये बाकी ये आप नहीं है अगर इस अल्बम को आप समझते हो कि कृष्ण कह रहे हैं आजात तो इस गलती में मत पड़ना ये आजात नहीं है ये तो जन्मा है ये तो जात है ये मरेगा जो जन्म है वो मरेगा जन्म एक छोर है मृत की दूसरा अनिवार्य छोर है आप तो मरेंगे ही इस बात को ठीक से समझ ले तो शायद उस आपको खोजा जा सके जो कि नहीं मरेगा लेकिन हम इसी मैं को पकड़े रह जाते हैं जो जन्मा है ये मैं है ये मैं मैं नहीं हूं ये सिर्फ मेरे उस गहरे मैं पर इकट्ठे हो गए चित्र हैं जिनसे मैं गुजरा हूं जापान में जेन फकीरों के पास जब कोई साधक जाता है और उससे पूछता है कि मैं क्या साधना करूं तो वो कहता है कि तू ये साधना कर अपना ओरिजिनल फेस जो जन्म के पहले तेरा चेहरा था उसको खोज के आ जन्म के पहले कहीं कोई चेहरा होता कोई आपसे कहने लगे मरने के बाद जो आपकी शक्ल होगी उसको खोज के लाइए कोई आपसे कहे कि जन्म के पहले जो आपकी शक्ल थी वो खोज के लाइए जैन फकीर ठीक कहते हैं वो वही कहते हैं जो कृष्ण कह रहे हैं वो ये कहते हैं उसका पता लगाओ जो तुम तुमने कभी जन्मा नहीं था अगर ऐसे किसी सूत्र को तुम खोज सकते हो जो जन्म के पहले भी था तो विश्वास रखो फिर वो मृत्यु के बाद भी होगा जो जन्म के पहले था उसे मृत्यु नहीं पहुंच सकेगी जो जन्म के पहले था वो मृत्यु के बाद भी होगा और जो जन्म के बाद ही हुआ है वो मृत्यु के पहले तक ही साथी हो सकता है उसके आगे साथी नहीं हो सकता कृष्ण जब कह रहे हैं कि कोई है अजन्मा नहीं जन्मता नहीं मरता जिसे शस्त्रों से छेदा नहीं जा सकता आपको मुझे छेदा जा सकता है इसलिए ध्यान रखना जिसे छेदा जा सकता है उसके संबंध में बात नहीं कर रहे वो कहते हैं कि जिससे छेदा नहीं जा सकता शस्त्रों से आग में जलाया नहीं जा सकता पानी में डुबाया नहीं जा सकता है कोई कठिनाई नहीं छेदे जाने में आग में जलाए जाने में कोई कठिनाई नहीं पानी में डुबाए जाने में कोई कठिनाई नहीं तो जो पानी में डुबाया जा सकता आग में जलाया जा सकता शस्त्रों से छेदा जा सकता उसकी यह चर्चा नहीं है जिसके ऊपर सर्जन कुछ कर सकता है उसकी ये चर्चा नहीं जिसके लिए डॉक्टर कुछ कर सकता है उसकी ये चर्चा नहीं डॉक्टर जिससे उलझा है वो मर्त्य है और सर्जन जिस जिसपे काम कर रहा है वो मरण धर्म है विज्ञान की प्रयोगशाला में जिस पर खोजबीन हो रही वो धर्मा है वो मरण धर्म है इससे उसका कोई लेना देना नहीं है इसलिए अगर वैज्ञानिक सोचता हो कि अपनी प्रयोगशाला की टेबल पर किसी दिन वो कृष्ण के अजात को अजन्मे को अमृत को पकड़ लेगा तो भूल में पड़ा है वो कभी पकड़ नहीं पाएगा उसके सब औजार सूक्ष्मतम उसको ही पकड़ पाएंगे जो छेदा जा सकता है लेकिन जो नहीं छेदा जा सकता अगर वो दिखाई पड़ जाए वो दिखाई पड़ सकता है वो दिखाई पड़ सकता, सकता है सिकंदर हिंदुस्तान आया जब हिंदुस्तान से वापस लौटता था हिंदुस्तान की सीमा को छोड़ते वक्त उसके मित्रों ने याद दिलाया कि जब हम यूनान से चले थे तो यूनान के दार्शनिकों ने कहा था कि हिंदुस्तान से एक सन्यासी को लेते आना अब सन्यासी जो है वो सच ये है कि जगत को हिंदुस्तान की देन है अकेली देन है पर काफी है सारे जगत की सारी देने भी इकट्ठी कर ली जाए तो एक सन्यासी भी हमने जगत को दिया तो हमने बैलेंस पूरा कर दिया है और शायद जिस दिन दुनिया की सब देने बेकार सिद्ध हो जाएंगी उस दिन हमारा दिया सन्यास ही सारे दुनिया के लिए अर्थ का हो सकता है तो याद दिलाई मित्रों ने सिकंदर को एक सन्यासी को तो ले चले बहुत चीजें लूट ली धन लूट लिया लेकिन धन वहां भी है बहुमूल्य चीजें हीरे जवारात ले जा रहे हैं लेकिन वे वहां भी हैं एक सन्यासी को भी ले चलें जो वहां नहीं सिकंदर ने सोचा कि जैसे और चीजें ले जाई जा सकती है सन्यासी, सन्यासी, सन्यासी है लोगों ने कहा सन्यासी तो है लेकिन प्रयोजन क्या है तुम्हारे ढंग सन्यासी के पास पहुंचने जैसे नहीं मालूम पड़ते नंगी तलवार हाथ ने लिए हो पागल मालूम पड़ते हुए क्या बात है उन्होंने कहा कि पागल नहीं हम सिकंदर के सिपाही और किसी सन्यासी को पकड़ के हम यूनान ले जाना चाहते उन लोगों ने कहा कि जो सन्यासी तुम्हारी पकड़ में आ जाए समझना कि सन्यासी नहीं है जाओ हालांकि एक गांव में एक सन्यासी है हम तुम्हें उसका पता दिए देते हैं नदी के किनारे तीस वर्षों से एक आदमी नग्न रहता है जैसा हमने सुना है और जैसा हमने उसे देखा है जैसा इन तीस वर्षो में हमने उसे जाना है हम कह सकते हैं कि वो सन्यासी लेकिन तुम उसे पकड़ ना पाओगे तो उन्होंने कहा दिक्कत क्या है तलवारें हमारे पास जंजीरें हमारे पास उन्होंने कहा तुम जाओ उसी से निपटो वो गए वो सन्यासी से उन्होंने कहा कि महान सिकंदर की आज्ञा है कि हमारे साथ चलो हम तुम्हें सम्मान देंगे सत्कार देंगे शाही व्यवस्था देंगे यूनान तुम्हें ले जाना कोई पीड़ा नहीं कोई दुख कोई रास्ते में तकलीफ नहीं होने देंगे वो सन्यासी हंसने लगा उसने कहा कि अगर सत्कार ही मुझे चाहिए होता अगर स्वागत ही मुझे चाहिए होता अगर सुख ही मुझे चाहिए होता तो मैं सन्या, सन्यासी कैसे होता छोड़ो सपने की बातें मत करो मतलब की बात कहो तो उन्होंने कहा कि मतलब की बात यह है कि अगर नहीं जाओगे तो हम जबरदस्ती पकड़ के ले जाएंगे तो उस सन्यासी ने कहा कि जिससे तुम पकड़ के ले जाओगे वो सन्यासी नहीं सन्यासी परम स्वतंत्र है उसे कोई पकड़ के नहीं ले जा सकता उन्होंने कहा हम मार डालेंगे तो सन्यासी ने कहा वो तुम कर सकते हो लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुम मारोगे लेकिन भ्रम में रहोगे क्योंकि तुम जिसे मारोगे वो मैं नहीं हूं तुम अपने सिकंदर को ही ले लाओ शायद उसकी कुछ समझ में आ जाए सिपाही सिकंदर को बुलाने आए सिकंदर से उन्होंने कहा कि अजीब आदमी वो कहता है मार डालो वो भी जिसे तुम मारोगे वो मैं नहीं हूं कौन है फिर वो सिकंदर ने कहा हमने तो ऐसा कोई आदमी नहीं देखा जो मारने के बाद बचता हो बचेगा कैसे अब सिकंदर अनुभव से कहता था हजारों लोग मारे थे उसने। कहा, मैंने कभी किसी आदमी को मरने के बाद बचते नहीं देखा गया नंगी तलवार उसके हाथ में सन्यासी तो से उसने कहा कि चलना पड़ेगा अन्य था यह तलवार गर्दन और शरीर को अलग कर देगी खिलखिला के हंसने लगा उसने कहा कि जिस गर्दन और शरीर के अलग करने की तुम बात कर रहे हो उसे मैं बहुत पहले अलग है ऐसा जान चुका हूं इसलिए अब तुम और ज्यादा अलग ना कर सकोगे इतनी अलग जान चुका हूं कि तुम्हारी तलवार के लिए बीच में से गुजर जाने के लिए काफी फासला है जगह काफी अलग जान चुका हूं अब तुम और अलग ना कर सकोगे सिकंदर को क्या समझ में आती है ये बातें? उसने तलवार उठा ली उसने कहा मैं अभी काट देखो सिद्धांतों की बातों में मत पड़ो, से मुझे बहुत लेना देना नहीं मैं आदमी व्यवहारिक हूँ प्रैक्टिकल ये ऊंची बातें छोड़ो एक झटका और गर्दन अलग हो जाएगी सिकंदर ने कहा झटका तो सन्यासी ने कहा तुम मारो तलवार जिस तरह तुम देखोगे कि गर्दन नीचे गिर गई उसी तरह हम भी देखेंगे कि गर्दन नीचे गिर गई अब ये जो आदमी है ये कह रहा है वही जो कृष्ण कह रहे छेदने से छिदता नहीं काटने से कटता नहीं इसलिए जब तक आप छेदने से छिद जाते हो और काटने से कट जाते हो तब तक जानना अभी अपने होने का पता नहीं चला है जब छेदने से शरीर छिड़ जाता हो और भीतर अंछिदा कुछ रह जाता हो जब काटने से शरीर कट जाता हो और भीतर अनकटा कुछ शेष रह जाता हो जब बीमार होने से शरीर बीमार हो जाता हो और भीतर बीमारी के बाहर कोई रह जाता हो जब दुख आता हो तो शरीर दुख से भर जाता हो और भीतर दुख के पार कोई खड़ा देखता रह जाता हो तब जानना कि कृष्ण जिस आप की बात कर रहे है उस आपका अब तक आपको भी पता नहीं था अर्जुन वही बात कर रहा है जो सिकंदर कर रहा है टाइप भी उनका एक ही है उनके टाइप में भी बहुत फर्क नहीं शरीर ही लेकिन हम सबका भी टा, टा, टाइप वही है निरंतर खोसते रहना कांटा तो चुपता है रोज पैर में तब जरा देखना कि अंजुभावी भी भीतर कोई रह गया बीमारी तो आती है रोज जरा भीतर देखने, बीमारी के बाहर कोई बचा दुख आता है रोज रोना हा आता है रोज देखना देखना खोजना उसे जो इनके बाहर बच जाता है धीरे दीर धीरे खोजने से वो दिखाई पड़ने लगता है और जब एक बार दिखाई पड़ता है तो पता चलता है कि जिसे हमने अब तक समझा था कि मैं हूं वो सिर्फ छाया थी सिर्फ सैडो छाया को ही समझा था कि मैं हूं और उसका हमें कोई पता ही नहीं था जिसकी छाया बन रही छाया के साथ ही एक होकर जिये थे वो छाया हमारी स्मृतियों का जोड़ है हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक बने हुए चित्रों का अल्बम सुख दुखे समय कृत् लाभ भा, लाभ जया जय ततो युद्धाय स्व पापम वापस्यसी साधारणता हम समझते हैं कि पाप एक कृत्य है और पुण्य भी एक कृत्य है लेकिन यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि पाप और पुण्य कृत्य नहीं है भाव अगर पाप और पुण्य कृत्य है एस्ट है इससे क्या फर्क लग पड़ता है कि मैं लाभ हानि को बराबर समझूं या न समझूं? अगर मैं आपकी हत्या कर दूं, लाभ हानि बराबर समझूं या ना समझूं, आपकी हत्या के कृत्य में कौन सा फर्क पड़ जाएगा अगर मैं एक घर में चोरी करूं लाभ हानि को बराबर समझकर तो ये पाप नहीं होगा और लाभ हानि को बराबर न समझूं तो ये पाप होगा तब इसका मतलब ये हुआ कि पाप और पुण्य का कृत्य से एक्ट से कोई संबंध नहीं बल्कि व्यक्ति के भाव से संबंध है ये तो बहुत विचारने की बात है हम सब तो पाप और पुण्य को कृत्य से बांध के चलते हैं हम कहते हैं बहुत बुरा काम किया हम कहते हैं बहुत अच्छा काम किया कृष्ण तो इस पूरी की पूरी व्यवस्था को तोड़े डालते हैं वो कहते हैं काम अच्छे और बुरे होते ही नहीं करने वाला अच्छा और बुरा होता है नॉट दी एक्ट बट द नहीं करता जो होता है वो नहीं जिससे होता है वो लेकिन मनुष्य की सारी नीति कृत्य पर निर्भर है वो कहती है यह काम बुरा है और ये काम अच्छा है अच्छे काम करो बुरे काम मत करो कौन सा काम बुरा है कौन सा काम अच्छा है क्योंकि कोई भी काम एटॉमिक नहीं है आणविक नहीं काम एक श्रृंखला है समे उदाहरण से आप रास्ते से गुजर रहे एक आदमी आत्महत्या कर रहा है आप उसे बचाएं या ना बचाएं, स्वभावतः। है आत्महत्या करने वाले को बचाना चाहिए कृत्य अच्छा है लेकिन आप उसे बचा लेते हो कल वो पंद्रह आदमियों की हत्या कर देगा आप नहीं बचाते तो पंद्रह आदमी बचते थे आपने बचाया तो पंद्रह आदमी मरे कृत्य आपका अच्छा था या बुरा था कृत्य एक सीरी है अंतहीन आप समाप्त हो जाएंगे आपका कृत्य समाप्त नहीं होगा वो चलता रहेगा आप मर जाएंगे और आपने जो किया था वो चलता रहेगा आपने एक बेटा पैदा किया ये बेटा पैदा करना अच्छा है या बुरा ये बेटा कल हिटर बन सकता है ये एक करोड़ आदमियों को मार डाल सकता है लेकिन ये बेटा कल हिटर बन के एक करोड़ आदमियों को मार डाले तो भी करप अच्छा है या बुरा क्योंकि वो एक करोड़ आदमी क्या करते अगर बचते इसको तो सब निर्भर होगा लेकिन यह श्रृंखला तो अनंत होगी कृत्य इंडिविजुअल नहीं है कृत्य के पास कोई आणविक इंसान नहीं है वो तो बड़ी श्रृंखला की एक कड़ी है बस एक कड़ी और आगे श्रृंखला अंत ही ने आप चले जाएंगे और कृत्य जारी रहेगा जैसे कि हमने पत्थर फेंका एक झील में पत्थर डूब गया लेकिन पत्थर के झील से जो संघात हुआ था वो जो लहर उठी थी पत्थर तो डूब के झील में बैठ गया लेकिन वो जो संघात हुआ था जो लहर उठ गई थी वो उठ गई अब वो लहर चल पड़ी अब वो लहर और लहरों को और लहरों को और लहरों को उठाती रहेगी पत्थर कभी का शांत होके बैठ गया और लहर अनंत चलती रहेगी अनंत तटों को छूती रहेगी करीब करीब कृत्य ऐसा ही है आप करते हैं आप तो बाहर हो जाते करके कृत्य चल पड़ता है इसलिए कौन सा कृत्य ठीक जब तक हम पूरे विश्व का अंत ना पालें तब तक तय नहीं हो सकता जब तक कि सब सृष्टि समाहित न हो जाए तब तक तय करना मुश्किल है कि महात्मा ने जो किया था वो अच्छा था असाधु ने जो किया था वो अच्छा मेरे देखे भी कृप्त पर आधारित जो नीति है बहुत बचकानी है चाइल्ड लेकिन हम सभी ऐसा सोचते हैं हम सभी ऐसा सोचते हैं कृष्ण कह रहे हैं व्यक्ति के भाव दशा क्या है और वो एक सूत्र दे रहे हैं कि अगर लाभ और हानि बराबर है अगर सुख और दुख समान है अगर जय और पराजय में कोई अंतर नहीं तो तू जो भी करेगा उसमें कोई पाप नहीं क्या करेगा इसकी वो कोई शांति नहीं रखते कहते फिर तू जो भी करेगा उसमें कोई पाप नहीं विचारणी और गहरी है बात क्योंकि कृष्ण ये कह रहे हैं कि दूसरे को चोट पहुंचाने की बात सभी तक होती है जब तक लाभ और हानि में अंतर होता है जिसे लाभ और हानि में अंतर ही नहीं है शर्त बड़ी मुश्किल क्योंकि तो लाभ हानि में अंतर न हो यह बड़ी गहरी से गहरी उपलब्धि है ऐसा व्यक्ति जिसे लाभ और हानि में अंतर नहीं है क्या ऐसा कोई भी कृत कर सकता है जिसे हम पाप कहते हैं जिसे जय और पराजय समान हो गई हो जिसे असफलता और सफलता खेल हो गए हो जो दोनों को एक सा स्वाद स्वीकार देता हो जिसकी दोनों के प्रति समान उपेक्षा या समान स्वीकृति हो क्या ऐसा व्यक्ति गलत कर सकता है कृष्ण का जोर व्यक्ति पर है कृत्य पर नहीं और व्यक्ति के पीछे जो शर्त है वो बहुत बड़ी वो शर्त ये है कि उसे द्वंद्व समान दिखाई पड़ने लगे उसे प्रकाश और अंधेरा समान दिखाई पड़ने लगे ये तो बड़ी ही गहरी समाधि की अवस्था में संभव है इसलिए ऊपर से तो वक्तव्य ऐसा दिखता है कि कृष्ण अर्जुन को बड़ी स्वच्छंद छूट दे रहे हैं क्योंकि अब वो कुछ भी कर सकता है ऊपर से ऐसा लगता है इससे तो स्वच्छंदता फलित होगी अब तुम कुछ भी कर सकते हो लेकिन कृष्ण अर्जुन को गहरे से गहरे रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन में ले जा रहे हैं स्वच्छंदता नहीं असल में जिस व्यक्ति को जय और पराजय समान है वो कभी भी स्वच्छंद नहीं हो सकता है उपाय नहीं है जरूरत नहीं है प्रयोजन नहीं लाभ के लिए ही आदमी पाप में प्रवृत्त होता है हानि से बचने के लिए ही आदमी पाप में प्रवृत्त होता है एक आदमी असत्य बोलता है दुनिया में कोई भी आदमी असत्य के लिए असत्य नहीं बोलता है लाभ के लिए असत्य बोलता है अगर दुनिया में सत्य बोलने से लाभ होने लगे है तो असत्य बोलने वाला मिलेगा ही नहीं तब बड़ी मुश्किल से खोजना पड़ेगा कोई त्यागी महात्यागी असत्य बोले बात अलग कोई बड़ा संकल्पवान ही कर ले क्या असत्य बोलूंगा तो बात अलग लेकिन अगर सत्य के, के साथ लाभ होता हो तो असत्य बोलने वाला नहीं मिलेगा सब इसका मतलब हुआ कि असत्य कोई नहीं बोलता लाभ ही असत्य का मार्ग लेता है हानि से बचना ही असत्य का मार्ग लेता है आदमी चोरी के लिए चोरी नहीं करता लाभ के लिए चोरी करता है कोई दुनिया में चोरी के लिए चोरी नहीं करता आज तक दुनिया में किसी ने भी कोई पाप लाभ के अतिरिक्त और किसी कारण से नहीं किया या हानि से बचने के लिए क्या दोनों एक ही बात पाप भी और मजे की बात है पुण्य भी पुण्य भी आदमी लाभ के लिए करता है या हानि से बचने के लिए करता है प्लेटो ने एक छोटी सी कहानी लिखी और कहानी है एक नैतिक प्रश्न उठाने के लिए कहानी है कि एक आदमी को यदि कोई ऐसी तरकीब मिल जाए कोई ऐसा ताबीज मिल जाए कि वो इनविजिबल हो सके अदृश्य हो सके जब चाहे तब अदृश्य हो सके तो प्लेटो पूछता है कि क्या ऐसा आदमी नैतिक हो सकेगा वह आपकी दुकान पर आए और हीरे जवारात उठा ले और अदृश्य हो पुलिस से पकड़ ना पाए समाज उसे अनैतिक कह ना पाए वो किसी के घर में रात गुज़ जाए दिखाई ना पड़े अदृश्य हो सके तो प्लेटो ने यह पूछा है कि क्या ऐसा नैतिक आदमी खोजना संभव है जिसके हाथ में अदृश्य होने का ताबीज हो और जो नैतिक रह जाए बड़ा कठिन मालूम पड़ता है ऐसा आदमी खोजना आप भी अगर सोचें कि आपको ताबीज मिल गया एक पांच मिनट के लिए सोचें कि हाथ में ताबीज अब क्या करिएगा आपका मन फौरन रास्ते बताएगा कि ये ये करो पड़ोस वाले की पत्नी को ले भागो फला आदमी की कार ले भागो फला के दुकान में घुस जाओ। फौरन आपका मन आपको सब रास्ते बता देगा अभी मिला नहीं ताबीज आपको लेकिन ताबीज मिल जाए इसका ख्याल भी आपको फौरन बता देगा आप क्या क्या कर सकते हो जो कि आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि अनैतिक होने में हानि मालूम पड़ रही है और कोई कारण नहीं है इस जगत में जो हमें नैतिक और अनैतिक लोग दिखाई पड़ते हैं उनके नैतिक और अनैतिक होने का निर्णायक सूत्र लाभ और हानि है कृष्ण नीति को बड़े दूसरे दल पर ले जा रहे हैं बिल्कुल अलग डायमेंशन में वो ये कह रहे हैं ये सवाल ही नहीं है इसीलिए तो जो शक्तिशाली होता है वो नीति नीति की फिक्र नहीं करता इसलिए अगर चाणक्य से पूछें या मैकेवली से पूछें तो वो कहेंगे नीति का कोई मतलब नहीं होता नीति सिर्फ कमजोरों का बचाव है शक्तिशाली तो कोई नीति की फिक्र नहीं करता क्योंकि उसे अनिति से कोई हानि नहीं हो सकती सिर्फ कमजोर नीति की फिक्र करता है क्योंकि अनीति से हानि हो सकती है। वैली तो सुझाव देता है कि अगर तुम्हारे पास शक्ति है तो शक्ति का मतलब ही यह है कि तुम अनैतिक होने के लिए स्वतंत्र हो अगर कमजोर हो तो उसका मतलब इतना ही है कि तुम्हें नैतिक होने की मजबूरी नीति और अनीति के गहरे में लाभ हानि पकड़ में आती दुनिया रोज अनैतिक होती जा रही ऐसा हमें लगता है कुल कारण इतना है कि दुनिया में इतने लोग शक्तिशाली कभी नहीं थे जितने आज कुल कारण इतना है दुनिया अनैतिक होती हुई दिखाई पड़ती है क्योंकि दुनिया में इतना धन इतने अधिक लोगों के पास कभी भी नहीं था जिनके पास था वो सदा अनैतिक थे दुनिया अनैतिक होती मालूम पड़ती है क्योंकि अतीत की दुनिया राजाओं महाराजाओं के हाथ में ताकत थी नई दुनिया लोकतंत्र है वहां एक एक व्यक्ति के पास शक्ति वितरित कर दी गई है अब प्रत्येक व्यक्ति शक्ति के मामले में ज्यादा समर्थ है जितना कभी भी नहीं था दुनिया अनैतिक होती मालूम पड़ती है क्योंकि इतने अधिक लोग शिक्षित कभी नहीं थे और शिक्षा एक शक्ति है जो लोग शिक्षित थे उनके नैतिक होने का कभी भरोसा नहीं था जितनी शिक्षा बढ़ेगी उतनी अनिति बढ़ जाएगी जितनी समृद्धि बढ़ेगी उतनी अनिति बढ़ जाएगी जितनी शक्ति बढ़ेगी उतनी अनीति बढ़ जाएगी मजा यह है कि नीति और अनति के बहुत गहरे में लाभ हानि ही बैठा है इसलिए कृष्ण का ये वचन बड़े गहरे इम्प्लीकेशन का है वह अर्जुन से कहते हैं कि जब तक तुझे लाभ और हानि में भेद है तब तक तू जो भी करेगा वो पाप है और जिस दिन तुझे लाभ हानि में कोई भेद नहीं है उस दिन तू निश्चिंत हो फिर तू जो भी करेगा वो पाप नहीं इसलिए सवाल नहीं है ये कि हम चुने की क्या करनी है और क्या करनी नहीं है असली सवाल और गहरे में है और वो ये है कि क्या मेरे चित्त में लाभ और हानि का प्रभाव पड़ता है अगर पड़ता है तो मैं मंदिर भी बनाऊं तो पाप होगा उसके बहुत गहरे में लाभ हानि ही होगी अगर मैं पुण्य भी करूं तो सिर्फ दिखाई पड़ेगा पुण्य हो रहा है पीछे पाप ही होगा और सब पुण्य करने के लिए पहले पाप करना जरूरी होता है मंदिर भी बनाना हो तो भी मंदिर बनाने के लायक तो धन इकट्ठा करना ही होता है। सब पुण्यों के लिए पाप करना जरूरी होता है क्योंकि कोई पुण्य बिना लाभ के नहीं हो सकते दान के पहले भी चोरी करनी पड़ती असल में जितना बड़ा चोर उतना बड़ा दानी हो सकता है असल में बड़ा दानी सिर्फ अतीत का चोर है आज का चोर कल का दानी हो सकता है क्योंकि चोरी करके भी करिएगा क्या एक सीमा आ जाती है सेचुरेशन की जहां चोरी से फिर कोई लाभ नहीं मिलता फिर उसके बाद दान करने से लाभ मिलना शुरू होता है कृष्ण का वक्तव्य बहुत अद्भुत है वो ये कहते हैं कि तू लाभ और हानि का जब तक भेद कर पा रहा है तब तक तू कितने ही पुण्य की बातें करो लेकिन तुम जो भी करेगा वो पाप है और अगर तू यह समझ ले लाभहानी में कोई फर्क नहीं जय पराजय में कोई फर्क नहीं जीवन मृत्यु में कोई फर्क नहीं तो फिर तू जो भी करे वो पुण्य है यह पुण्य और पाप का बहुत ही नया आयाम है कृत्य से नहीं व्यक्ति के अंत में हुई क्रांति से संबंधित